शिवपुराण रुद्रसहिता तृत्य पार्वती खंड नारद जी ने पूछा ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही प्रतिरूप में प्राप्त किया यह मेरा प्रश्न है आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए ब्रह्मा जी ने कहा मुनि नारद तुम पहले पार्वती की माता के जन्म विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो मुनि मुनिश्रेष्ठ उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं एक स्थावर और दूसरा जंगम मैं संक्षेप से उसके सुख स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है सिंह व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं हिम का तो वह भंडार ही है इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है देवता ऋषि सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है तपस्या करने का स्थान है स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है वह दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है भगवान विष्णु का अविकृत अंश है इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा तो पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की मनीस्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले देवताओं ने कहा पितरों आप सब लोग प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभीष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मे, मेना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रोपनी है उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हमान पर्वत से कर दें। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पक पग पर, पर होता रहेगा